नवम मंत्र का विचार कर रहे थे ब्रह्म का स्वरूप व्याख्यान होने के बाद शिष्य कितनों को कितना ग्रहण हुआ ये परीक्षा करने के लिए अभी आचार्य बोल रहे हैं वाक्य यदि मन से सुभे देती दहरम एवा नून वैथ ब्रह्म च देवेश अथ नु मीमांसियम एवं ते मन ये मंत्र में हम लोग भाष्य में द्वितीय पंक्ति में देखेंगे नदी तम मे विदितम ह संख्या अर्थात ये शुरू से प्रथम द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र तो जैसे चलता है ऐसे ही चलता है ये भाष्य में द्वितीय पंक्ति में हम लोग देख रहे थे यदि मनु से सुवेद थी अगर आप सुवेद आपको है तब आप अल्प ही जानते हैं इस प्रकार की आचार्य ने कहे इसके अर्थात इसमें संशयग्रस्त होकर के आगे प्रश्न करते हैं ननु इष्टा एवं सुवेद अहमति निश्चिता प्रतिपत्ति ही निश्चिता प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान प्रमा तो वो प्रमा हमारा निश्चय अर्थात प्रमा ही है निश्चिता प्रतिपत्ति अर्थात प्रमा हो गया प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान तो हमारा तो ये निश्चय निश्चयात्मिका ज्ञान ही हुआ है तभी हम शब्द उच्चारण करते हैं सुवेद अहम तो हम सुवेद ये निश्चित प्रतिपत्ति के लिए ही कहा जाता है उत्तर देते हैं सत्यम आपने कहे कि सुवेद का अर्थ निश्चित प्रतिपत्ति आपको ठीक ठीक ज्ञान हो गया ये तो आप शब्द से कहे सत्य इसलिए आचार्य कहते हैं सत्य इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति अर्थात प्रतिपत्ति जो प्रतिपत्ति ज्ञान ज्ञान जो शिष्य को हुआ वो तो बिल्कुल ठीक ही हुआ निश्चिता निश्चिता प्रतिपत्ति ये तो बात ठीक है किंतु नहीं सुवेद अहम इति ये बात ठीक नहीं है हमको निश्चय ज्ञान हुआ किंतु हम सुवेद अहम इस प्रकार की बात ये ठीक नहीं है नहीं ही अहम इति इति अर्थात इष्टा इष्टा का अध्याय यहाँ क्योंकि ननु इष्टा एवं सुवेद अहम इस प्रकार के प्रश्न आरंभ हुआ था तो उत्तर दिए कि निश्चिता प्रतिपत्ति तो इष्ट है किंतु सुवेद अहम इति ये इष्टा नहीं है प्रश्न हुआ था निश्चिता प्रतिपत्ति का अर्थ ही सुवेद अहम क्योंकि मंत्रम है सुवेद अहम इसका अर्थ हो गया निश्चिता प्रतिपत्ति शंका करने वाला कहा था कि सुवेद का अर्थ तो निश्चिता प्रतिपत्ति है उत्तर देने वाला कहे कि निश्चिता प्रतिपत्ति तो होनी चाहिए किंतु हम ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों का अर्थ आप जैसे सोच रहे समान है बोल करके ऐसा नहीं है यद्य वेद वस्तु विषयी भवति तथा सुषु वेद सक्यम दाह्यम एव दग अग्नेर न तो्ने स्वरूपम एवं यद ही, ही अर्थात अवधारण अर्थ में यद् वैद्य वस्तु विषयी भवति सब समान अधिकारण है जो वस्तु वैद्य होता है अर्थात ज्ञान का विषय बनता है कहते हैं विषयी भवति चु प्रत्यय हो गया पहले वो विषय नहीं बना था अभी ज्ञान हो गया तो वो विषय बन गया तो यद वस्तु वैद्यम वो विषयी भवती तत तो तो सुषुद्यम ओ आप बिल्कुल सुष्टु वेदितुम वहाँ कहा जाएगा शब्द की सुवेद जो वस्तु विषय होता है वहाँ सुवेद ऐसे शब्द व्यवहार किया जा सकता है सुष्टु वेदितुम सक्यम दृष्टांत देते हैं दाह्यम इव दाह्यम एक नंबर टिप्पणी क्या सूत्र लग गया वृद्धि हो गया इव दग्धुम दग्धु। दग्धु समानाधिकरण है अग्नि हो गया दग्धा दाह करने वाला तो इस अग्नि जो कि दाह करने वाला उसका जो दाह पदार्थ है उसको वो दग्धुम शक्य उसको वो दाह कर सकता है न तो अग्नि है स्वरूप में व अग्नि अपना स्वरूप को दाह कर देगा अर्थात अग्नि अपने आप को जला देगा ये नहीं अग्नि काष्ठ को जला सकता है अग्नि अपने आप को जला नहीं सकता ये वाक्यो क्या कह रहे हैं कहते पदार्थ दूसरों को विषय कर लिया अग्नि काष्ठ को जला दिया स्वयं को विषय नहीं कर पाया विषय शब्द का अर्थ है जो जिस कार्य संपादन करता है उसको विषय कह दिया गया है जैसे ज्ञान हुआ तो घट को प्रकाशित कर दिया तो ये घट को प्रकाश करना इस रूप का कार्य करने से ज्ञान को ज्ञान का विषय घट ऐसे कह दिया गया इसी प्रकार की अग्नि काष्ठ को दहन करता है तो ये जो क्रिया अग्नि किया दाह रूप का क्रिया किसको दहन कर दिया कहते हैं काष्ठ को इसलिए काष्ठ को विषय कह दिया गया अग्नि काष्ठ को विषय बना दिया अग्नि अपने स्वरूप को विषय नहीं बना पाएगा अर्थात जैसे काष्ठ को दहन कर देता है ऐसे अपने आपको को दहन नहीं कर पाएगा टीका में वेदितु स्वरूपत्व ब्रह्मण मूत विषयत्म ब्रह्मण विषयत्व माँ भूत ब्रह्म विषय नहीं बनेगा कब अगर वेदितु स्वरूपत्व सती सप्तमी है ज्ञाता ज्ञाता का स्वरूप अगर ब्रह्म ब्रह्म होता तो विषय नहीं बनता किंतु स्वरूपत्व माना भावात् हमारा स्वरूप ब्रह्म है हमारा स्वरूप ब्रह्म है अर्थात हम ब्रह्म है हम अगर ब्रह्म होते तब ब्रह्म विषय नहीं बनता किंतु हम ब्रह्म है इसमें कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष कह रहा है स्वरूपते माना भावत अर्थात तो ब्रह्म स्वरूप नहीं है किसका स्वरूप नहीं है पंक्ति के किसको लिया जाएगा कस्य स्वरूप ब्रह्म न नवती वेदितुह तो वेदितुह अर्थात तो ज्ञाता ज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म नहीं होता है ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है तो अगर ज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म नहीं हुआ तो फिर ज्ञाता से भिन्न हुआ? हुआ ये बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण हो रहा है ना केवल ये सामने वाला ही विभाग किया जाता है सत्संग भवन जो बीच वाला दरवाजा है ना वो दरवाजा विभाजक रेखा हो जाता है तो उसे आगे और उसे पीछे तो जो विभाजक रेखा से आगे आते हैं वो लोग तो ग्रहण करते हैं और जो पीछे हो जाते हैं उनको थोड़ा कठिन पड़ता है तो ना केंद्र से जितना दूर जाएगा उतना यह कठिन हो जाता है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ग्रहण करिए शरीर से दूर होने पर भी मन से थोड़ा नजदीक होना है इसलिए कहा जाता है अति नष्टा अति दूराफल प्रदा अति सन्निकृष्ट हो जाएगा तो हानि हो जाएगी अति दूर हो जाएगा तो अफलप्रद फल नहीं मिलेगा किन किन के पास कहते हैं जहां दूर भी ज्यादा नहीं हो पाएंगे ज्यादा नजदीक भी नहीं हो जा पाएंगे मध्य भावे न सेवे तो मध्य भाव अर्थात ज्यादा दूर भी नहीं हो जाएंगे ज्यादा नजदीक भी नहीं हो जाएंगे किसको कहते हैं राजा वन गुरु गुरु स्त्रीय ये चार पदार्थ होते हैं राजा बन गुरु स्त्री ज्यादा नजदीक भी नहीं हो जाना है ज्यादा दूर भी नहीं हो जाना है तो ज्यादा दूर हो जाएंगे तो अफ़लो प्रदा फल नहीं होगा ज्यादा नजदीक हो जाएंगे तो हानि हो सकती है कभी आचरण में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो फिर उसे हानि हो सकती है तो बहुत दूर बैठने का अभ्यास हम अपने अंदर में न बनाए कहने का तात्पर्य है कि कोई उपाय नहीं है तो ठीक है बैठ जाएंगे किन्तु तो उपाय है तो थोड़ा नजदीक बैठने से शब्द का जो शक्ति होती है अभी तक तो या नहीं सो साउंड बॉक्स लग गया ना आपको शक्ति वहां से ही प्राप्त हो जाएगा उतना नहीं तो अधिक फिर भी दृष्टि का कुछ प्रभाव होता है कम से कम मन से जुड़े रहने का उद्यम रखेंगे ठंडी है ठीक है फिर भी न सुखात लभते सुखम टीका में आगे देख रहे थे ब्रह्म हमारा स्वरूप है इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो ब्रह्म हमारा स्वरूप नहीं हो तो हमसे भिन्न होगा अतिरिक्त हो जाएगा और ब्रह्म हमसे अतिरिक्त है और वो विषय बनेगा तो उसे क्या हानि हो जाएगी पूर्व पक्ष कह रहा है अतिरिक्तस्य विषयत्वे विषयत्व किम अनुपन्नम अर्थात तो क्या हानि हो गई इति आशंकी आह अतिरिक्त अगर षष्टी हटा देंगे तो अतिरिक्त जो है वो विषय अगर बनेगा तो क्या हानि हो जाएगी किसको अतिरिक्त कह रहा है ब्रह्म को किससे अतिरिक्त वेदिता से हमारा स्वरूप से वो भिन्न है जो अतिरिक्त है ब्रह्म है तो उसको अगर विषय हम कर सकते हैं तो क्या हानि हो जाएगी इस प्रकार की शंका हुई भाष्य में सर्व ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्मी सर्वेदाता सुनिश्चितो अर्थ सर्वस्व वेदितु सभी वेदिता वेदिता अर्थात जो सब ज्ञाता मानते हैं कि हम जानते हैं घटपट नदी पर्वत इत्यादि को सर्वस्व वेदितु समानाधिकरण है स्वात्मा अपना स्वरूप ब्रह्म इति सभी वेदिता का ज्ञाता का सभी चेतन उनका वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही है इति इति अर्थात इस प्रकार सर्व वेदांतानं सुनिश्चित अर्थः सारे वेदांत हमको यही कह रहे हैं कि आप अगर कुछ भी जान रहे हैं तो आप ही ब्रह्म हैं यह च तदेव प्रतिपादित सर्व वेदांतानं यही अर्थ और यह कहना उपनिषद कहते यह वेदांत है? है तो इस, इसका भी यही अर्थ है यह च तदेव प्रतिपादितम इसके उपनिषद में भी वही प्रतिपादन किया गया कि हमारे वास्तव स्वरूप ब्रह्म है अर्थात हम ब्रह्म ही है कैसे किया गया कहते हैं प्रश्न प्रतिवचन उक्तिया प्रश्न और प्रतिवचन ये उक्ति के द्वारा कथन के द्वारा स्रोत्र से श्रोत्र इत्याद्य तो प्रश्न हुआ आगे उत्तर भी हुआ तो प्रश्न प्रथम मंत्र में था प्रथम मंत्र कैसा आरंभ हुआ था मनह <perfektati prasita manaha> ये प्रश्न हो गया द्वितीय मंत्र में उत्तर दिया गया था स्रोत्र से स्रोत कह कर करके इसको कह देते हैं प्रश्न प्रतिवचन उक्तिया उक्तिया कथन न कथन के द्वारा प्रश्न प्रथम मंत्र में आ गया द्वितीय मंत्र में उत्तर आ गया था स्रोत्र से आगे यद वाचा अनभ्युदितम इति तो अवधारितम प्रश्न उत्तर के द्वारा तो कह दिया गया था प्रथम द्वितीय मंत्र में और चतुर्थ मंत्र में अवधारितम निश्चय कर दिया गया यद वाचा अनभ्युदितम शब्द जिसको विषय नहीं कर पाता है अर्थात शब्द किसको विषय कर देगा जिसमें प्रकाश डाल देगा अर्थात तो अर्थ को हमारा बुद्धि में ले आएगा शब्द ये कब कर पाएगा कहते हैं शब्द में जब शक्ति रहेगी जो शब्द में शक्ति रहेगी वो अर्थ को प्रकाश कर देगा किंतु किसी भी शब्द में शक्ति नहीं है कि ब्रह्म का अर्थ को, को प्रकाश कर देगा अर्थात ब्रह्म ऐसा शब्द उच्चारण कर देंगे और हमारे बुद्धि में वो विषय आ जाएगा जैसे हम पुष्पम ऐसे शब्द उच्चारण करेंगे तो हमारा बुद्धि में आ जाता है पुष्पम किन्तु ब्रह्म के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है इसलिए कहते हैं यद वाचा शब्द के द्वारा अन्युदित प्रकाशित तो नहीं होता वाचा में हो गया वाक तो तो वाक का दो अर्थ कहा गया था तो भाष्य में विचार हुआ एक हुआ था इंद्रिय दूसरा हो गया था वर्ण नहीं सीधा वर्णाश एतावंत आगे कहा था एतद क्रम विशिष्टा और उसमें इस अर्थ को प्रकाश करने के लिए शक्तिवान हो करके उनको पदम शब्द इति अभिदे कहा गया था केवल एक वर्ण को हम वाक नहीं कह देंगे अर्थात वर्ण इतने संख्या का होना चाहिए इस क्रम में होना चाहिए और इस शक्ति से गर्भित होना चाहिए तो उसको शब्द पद वाक ऐसे कहा गया अर्थात वो वाक अथवा और वागिंद्रिय ये दोनों को वहां वाक शब्द से कहा गया ये दोनों ही प्रकाश नहीं कर पाएंगे और वहां कहा गया था कि वाघ इंद्रिय वाक के लिए गौण हो जाता है उपसर्जन हो जाता है वाक तो प्रधान अर्थात जो शब्द है वो प्रधान है इंद्रिय उसके लिए गौण होता है तो ये दोनों के अर्थात शब्द वागिन्द्रिय का सहाय सहायता से इस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगा ऐसा कहा गया था तो तो जितना भी शब्द कहा जाए कहते हैं कि उसका प्रकाश नहीं होगा और बार बार कहा जाए कि श्रवण करो श्रवण करना है श्रवण करना है तो श्रवण करते करते क्या होगा कि हैं ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर पाएगा प्रकाश नहीं कर पाएगा जो अप्रकाश है उसको जो प्रकाश तो वो नहीं कर पाएगा बात सही है किंतु जो अप्रकाश है जो अज्ञान है उसका दूर हो जाएगा इतना ही कार्य है तो इसलिए जितना जितना श्रवण करते रहेंगे से सात्विकता बढ़ता रहेगा बुद्धि में स्पष्टता होगा और ये सांसारिक विचार को दूर करने का धीरे धीरे सामर्थ्य आएगा तो हमारा स्वरूप प्रकाशित तो हो जाएगा आगे भाष्य में कहते हैं ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय, निश्च, निश्चय उक्तो अन्य देव तद विदिताद आगे छूट गया अकार विदिताद अथो अविदिताद अविदिता वहाँ अ नहीं है नूतन में है? है। अच्छा पुराने में नहीं था अथो अविदिताद इति च अविदिता अतिज्ञात विज्ञात अभिजानत ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय उत्त ये जो ज्ञान होना है ये ब्रह्मविद्य संप्रदाय से ही प्राप्त होना है और निश्चय भी किया गया कि यह ब्रह्मविद संप्रदाय से ही ये होना है और ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानियों का जो संप्रदाय में उनका भी निश्चय है और वो शिष्यों को निश्चय भी करवा देते हैं कहा गया अन्य देव तद विदिता अथवा अधि ये तृतीय मंत्र में आ गया था विदित और अविदित से दोनों से ये अन्य है जो विदित है वो हेय कहा गया उपादेय कहा गया हेय कहा गया और जो अविदित है उपादेय तो ये ब्रह्म अर्थात जो वास्तव हमारा स्वरूप है वो विदित अविदित दोनों से भिन्न है अर्थात वो हेय है या उपादेय है तो आत्म तत्व तो जो है जो हम है वो हम उसका त्याग भी नहीं कर पाएंगे और उसका ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे आत्मा का ग्रहण नहीं किया जा सकता है और हम लोग लगे रहते हैं कहते हैं तो ये बात धीरे धीरे हमारा बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है जितना जितना हम श्रवण करते हैं कुछ प्राप्त करने का ये जो बुद्धि रहती है ये धीरे धीरे हमसे हट जाना चाहिए इसका प्राप्त नहीं हो सकता है उसका हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करना है कहते हैं कि जो हमारे ऊपर में सो पर्दा है उसको हटा देना है इसलिए कई उपनिषद में एक मंत्र है त्यागे नएके अमृतत्व तो त्याग त्याग अर्थात वहां संन्यास के द्वारा संन्यास अर्थात कपड़ा नहीं वास्तविक ये सब त्याग हो जाना मन से भी विदिताद अथो अविदितात् अधि अधि शब्द का अर्थ क्या गया उपरी, उपरी उपन्यस्तं। उपन्यस्तं कहा गया था ऊपरी ऊपरी का अर्थ अन्य जो जिससे ऊपर होगा से अन्य होगा अधि इतिपन्या उपन्यास्तम कहा गया था तृतीय मंत्र में अच्छा ये व्याकरणों के लिए तद विदिताद अथो अविदितात् यहाँ एंगह पदांता नहीं लगा अथो के आगे अविदिता और रहने से एंग पदांता लगना चाहिए प्रगृह संज्ञान कर देगा वो दंत निपात प्रगृह स जो निपात होगा और हो वो दंत होगा वो प्रगृह हो जाएगा जो अथो है वो चादी गण में आता है तो चादी गण में आने से ये निपात हो गया चादी गण में आने से जो अभी लघु पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रश्न चादी गण में आने से ये निपात क्यों हो जाएगा तो चादी को निपात करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र है चादयो सत्वे चादी गण में जो होंगे चादयो सत्वे वहां एंगो पद लगा जो लोग लघु पढ़ रहे हैं चादई सत्वे ऐसा हुआ पाठ है ना कुछ अलग है देखिये हम लोग रटने का समय कैसा रट लेते हैं चादई सत्वे अभी हुआ खंडाकार है नहीं है अभी कैसे भान होगा अर्थ तो बिल्कुल विपरीत हो गया और चादय और सत्व कहेंगे ना असत्व कहेंगे तो इसलिए जहां खंडाकार होता है हम लोग उच्चारण जब रटते हैं ना चादयो सत्वे चादई सत्व नहीं कहते हैं चादयो थोड़ा लंबा कर लेंगे तो फिर हमको ही भान हो जाएगा हम जहाँ लंबा करते हैं वहां खंडा कर रख करके रटते है चादयो सत्वे लंबा कर लेंगे तो अर्थात असत्व अर्थात द्रव्य वाचक नहीं होता तब तो ये तो निपात संज्ञा हो जाता है अथो अभिदिता अधि ऐसे भी कहा गया ये तो अभी कह दिया गया उपन्यास्तम अतीत काल कथन कर दिया अभी उपस्यति च आगे उपसंहार भी करेंगे वो तो उपक्रम हो गया के ने शम पतती के सितम पतती प्रेषित मनो वहाँ से आगे उपसार भी करेंगे एकादश मंत्र आगे आएगा अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानतम वो मंत्र का आरंभ है यत मतम यश आगे अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम वहाँ तो और विचित्र बात कहेंगे यस मतम तो यही का इसी मंत्र का ही और थोड़ा स्पष्टीकरण वहाँ करेंगे यश्य मतम यश्य अमतम तस्य मतम जो कहता है कि ब्रह्म को मैं सुवेद ठीक ठीक नहीं जानता मतलब ब्रह्म मेरे लिए सुवेद नहीं है श्रुति कहती है कि तस्य मतम वही ठीक जानता है यह मंत्र का वो थोड़ा मतलब स्पष्टीकरण के लिए अधिक वहाँ कहा जाएगा जिसके लिए ब्रह्म अमत है वही ब्रह्म को जानता है और जो कहता है कि मैं जानता हूं ब्रह्मो को विषयत्व ना कहते हैं वो जानता नहीं क्यों आगे उत्तरार्ध में है अभिज्ञातम विजानतम जो लोग ब्रह्म को जानते हैं बीजानत बीजानत उनके लिए अभिज्ञातम विषयत्व ना नहीं जानते हम लोग आत्मत्व नहीं जानते हम ही ब्रह्म है इस प्रकार के और अभिजानतम विज्ञातम जो वास्तव नहीं जानते हैं वही लोग कहते हैं ब्रह्मो को हम जानते हैं विषय विषयत्व न जानना ये वास्तव नहीं जानता है तस्माद शिष्य शिष्य से सुवेदेति बुद्धि निराकर शिष्य अगर मानता है कि सुवेद अहम् ब्रह्म ये बुद्धि को निराकरण करना ये बात ठीक ही है क्योंकि सुवेद का अर्थ हो गया विषयत्व न जानता है विषय अर्थात जो हमसे भिन्न होता है उसको विषयत्व न जानते हैं ब्रह्म को हम इस प्रकार की विषयत्व न नहीं जान जान सकते हैं नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम सक्यो अग्नि रिव दग्धुम अग्नि नहीं वेदिता वेदितुरदितुम शक्य नहीं वेदिता वेदितुम शक्य इतना मुख्य वाक्य हो जाएगा वेदिता ज्ञाता वेदितुम ज्ञातुम नहीं शक्य अर्थात तो जो ज्ञाता है वो ज्ञातुम न शक्य नहीं जान पाएगा बीच में दे दिए और एक वेदितुह वेदिता वेदी तुम न सक्य मुख्य वाक्य हो गया बीच में आ गया वेदितुह वेदितुह ये ष्ठी है ये ष्ठी अर्थात ये वास्तविक ये द्वितीया है द्वितीया को ये ष्ठी हुआ है तो वेदितुह षी है द्वितीया कर देंगे तो क्या रूप बन जाएगा वेदितारम अर्थात वेदिता वेदितारम वेदी नहीं सक्य जो वेदिता है ज्ञाता है वो वेदितारम ज्ञातारम ज्ञाता ज्ञाता को नहीं जान पाएगा ये वाक्य का अर्थ हो गया दृष्टांत तो देते हैं इव दग्धुम अग्ने है। अग्ने है क्या अभिव्यक्ति है ष्ठी इसका द्वितीय कर देंगे तो क्या हो जाएगा अग्निम अग्नि ही अग्निम दग्धुम न सख्य ये दृष्टान्त तो हो जाएगा अग्नि अग्नि को दहन नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के ज्ञाता ज्ञाता को नहीं जान पाएगा <coughs> अन्यो वेदिता ब्रह्मणों अस्ति कहेंगे हमारा स्वरूप है ब्रह्म और उस ब्रह्म को वही ब्रह्म नहीं जान पाएगा क्योंकि ज्ञाता ज्ञाता को नहीं जान पाएगा कहेंगे ठीक है ब्रह्म से भिन्न हम तो ब्रह्म है तो हमसे भिन्न कोई ज्ञाता होगा जो हमको जान लेगा ज्ञाता ज्ञाता को जान नहीं पाएगा जैसे दो व्यक्ति हो गए यज्ञ और दूसरा किसको लेंगे देवदत्त।, देवदत्त को लेंगे चैत्र को नहीं लेंगे तो एक यज्ञ हो गया वो स्वयं को यज्ञ को नहीं जान पाएगा किंतु वह देवदत्त को जान पाएगा इस प्रकार की यहाँ कहते हैं तो अभी ब्रह्म हमारा स्वरूप हो गया अभी हम ब्रह्म हो गए हमसे कोई भिन्न होगा और वो हमको जान लेगा हम कौन है अभी वाक्य बोल करके आगे हम बोल रहे हैं हम ब्रह्म है हमसे कोई भिन्न होगा और वो हमको जान लेगा पूर्व पक्ष का ये शंका है हम ब्रह्म है हमसे कोई भिन्न है और वो हमको जान लेगा वो किसको जान लेगा ब्रह्मो को जान लेगा तो अगर ऐसा कोई भिन्न हो जानने वाला तो भी जाकर के वो हमको जान पाएगा हम कौन है ब्रह्म हम अर्थात ये शरीर बुद्धि त्यागलो नहीं मतलब जो भी सुन रहे हैं आप लोग सब ब्रह्म ही हो अर्थात तो, ब्रह्म से कोई भिन्न हो और वो ज्ञाता भी हो तब तो वो ब्रह्म को जान सकता है क्योंकि ब्रह्म स्वयं को स्वयं नहीं जान पाएगा तो कोई दूसरा होगा और वो ब्रह्म को जान लेगा इस प्रकार की शंका करने से उत्तर देते हैं ब्रह्मणों अन्यो वेदिता न नच अस्ति। अगर ब्राह्मणों में पंचमी ले लेंगे तो ब्रह्म से अन्य कोई वेदिता नहीं है ब्रह्म में अगर षष्ठी घटा लेंगे तो ये दोनों पक्ष से अन्वय हो जाता है नच च ब्रह्मणों ष्ठी लेंगे ब्रह्म का अन्य कोई ज्ञाता है ये बात भी नहीं है ब्रह्म से भिन्न कोई ज्ञाता नहीं है अथवा ब्रह्म का ज्ञाता कोई अन्य ये भी नहीं है ब्रह्म का ज्ञाता कोई अन्य नहीं है अगर ब्रह्म का ज्ञाता कोई अन्य हो जाएगा तो उसका ज्ञेय कौन बन जाएगा ब्रह्म बन जाएगा तो कहते यश्य वेद्यम अन्यत अन्य सद ब्रह्म अन्यत ब्रह्म सियात जिसका वेद्य ब्रह्म बन जाएगा जो ब्रह्म की उस ज्ञाता से भिन्न है ऐसे हो जाता किंतु वास्तविक ब्रह्म से अन्य कोई ज्ञाता वेदिता है ही नहीं और जो ब्रह्म है हम ब्रह्म है कहेंगे तो हम अपने आप को इस प्रकार जान नहीं पाएंगे नान्य अतोस्थि नान्य अतोस्थि अतो अस्थि यहाँ बीच में नया में खंडा कर दे दिया गया अच्छा पुराना में नहीं था नान्य दत्तः विज्ञात्री इति विज्ञाता प्रतिसिद्ध्यते अत यहाँ पंचमी है ये अर्थात अतः ब्रह्मण इस ब्रह्म से अन्य कोई विज्ञाता न अस्ति विज्ञात्री नपुंसक लिंग दिया गया ब्रह्म नपुंसक होने से ब्रह्म से अन्य कोई विज्ञाता नहीं है ऐसे बृहदारण्य में कहा गया इति अन्यो विज्ञाता अन्यो होते ब्रह्म ब्रह्मसे अन्य विज्ञाता का प्रतिषेध किया जाता है ब्रह्मसे अन्य कोई ज्ञाता नहीं है अगर अन्य कोई ज्ञाता होता वो ब्रह्म को जान लेता किंतु कोई नहीं है इसलिए अगर विषयत्व न जानना कोई कहता है कि मैं ब्रह्म को विषय रूप से अपने से भिन्न रूप से जानता हूँ तब तो वो ठीक नहीं जानता है तस्मात सुष्ठु वेद अहंग ब्रह्म एवं इसलिए ब्रह्म को सुष्टु वेद इस प्रकार के कहेगा तो ये प्रतिपत्ति ये मिथ्या ही है क्योंकि इस प्रकार की अगर शिष्य को ज्ञान हुआ तब तो वो ब्रह्म ही हो गया ऐसा स्थिति होने से तस्मा युक्त एवं आह आचार्यो यदि इत्यादि इसलिए आचार्य ठीक ही कहे हैं यदि कह करके यदि कह करके अर्थात शिष्य को एक प्रकार के संशय में डाल दिए अगर आप ऐसा मानते हो तो अब वो अंदर में अपना निरीक्षण करें क्या हम सही में वैसे जानते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से तस्माद आह आचार्यो यदि इत्यादि यदि यदि अर्थात कदाचित मन से सुवेद सुषु वेद अहम ब्रह्म इति यदि शब्द का है ये अर्थ कह देते हैं कदाचित अगर आप मानते हैं कि क्या वेद सुष्ट हो गया सुवेद एक एक हैं सुष्ट और आगे आ गया वेद सुषु वेद सुवेद करता कहते हैं अहम् किसको कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म कर्म ब्रह्म को मैं सुष्टु जानता हूँ टीका में पूर्व पृष्ठा में यदि शब्द प्रयोगे किम इति अतः यदि शब्द ये क्यों कहें आचार्य इसके लिए आगे भाष्य में कहते हैं कदाचि यथाश्रुत दुर्विज्ञेय क्षीण दोष सुमेधा कच्चि प्रतिप्य के कश्चति शासक आह यदी यथा यथाश्रुत जैसे शब्द सुने यथा यथाश्रुतम अर्थाश्रुतम अनिक्रम्य जो सुने उसको अतिक्रमण नहीं करके अर्थात कुछ अपना अध्यार करके कुछ न कुछ अर्थ लगा लेना ऐसा नहीं कभी ऐसा होता है कि यथा यथाश्रुतम जैसा सुना जो बात सुना वो कठिन है दुर्विज्ञेय है होने पर भी दुर्विज्ञी दोष सुमेधा कच्चित समानधिकरण है कशित सुमेधा यहाँ विग्रह कैसे कहेंगे सुष्टु यहा सुमेधा है इसलिए प्रातिपद्य क्या आएगा मेधस मेधस का प्रथमांत तो क्या हो जाएगा मेधाहा। तो मेधा तो सुष्टु मेधा यश्य वहाँ विसर्ग रहेगा आगे य को देख करके वो लोक होगा तो सुष्टु मेधा यश्य तो मेधा सुष्टु क्यों हो जाएगा दूसरों का मेधा असुष्ठु हो जाता है तो क्यों हो गया उसके पूर्व में हेतु दे दिए क्षीण दोष वहा विग्रह कैसे कहेंगे क्षीण दोषा यश जिसका दोष क्षीण हो जाएगा वो सुमेधा हो जाएगा और दोष पहले विचार आया था ये रजस तमस ये दोष होते हैं तो ये होने से मेधा को ये अर्थात सु नहीं करते हैं असु अथवा दुः कर देते हैं दुर्मेधा अथवा अशुमेधा कर देते हैं दोष अधिक रहेगा तो ये तमस रजस अधिक रहेगा तमस रहेगा तो अप्रकाश अप्रवृत्ति ये सब हो जाएंगे तो ये बुद्धि दौर्बल्यम रजस रहेगा तो विचार करने का समय में श्रवण इत्यादि का समय में कहीं चला जाएगा मन ये भी अशुमेधा हो जाएगा जब रजस तमस घट जाता है तो फिर दोष क्षीण हो जाने से कश्चित प्रतिपद्धति ये धीरे धीरे इसमें वेदांत श्रवण में लगे रहने से ये होता है ये रजह स्वभावस्तु धुनो है ऐसा वो श्लोक है किंतु है कि मुक्ति विषय रागम मोक्षेक सत्या मोक्षेक सत्या विषय शु रागम निर्मूल्य संस्य च सर्व कर्म सत्श्रद्धया यह सत श्रद्धया स होने से छ हो जाएगा सच करके सत्श्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठो रज स्वभाव स धुनोति बुद्धे इस प्रकार के भाष्यकार कहते हैं विवेक चुड़ामणि प्रसिद्ध श्लोक है मोक्षे कत्या विषय सुरागम निर्मूल्य विषय में राग को हटा देगा किंतु मोक्ष मोक्ष ही प्राप्त करना है इसलिए मुमुक्ष का ये संज्ञा देते हैं भगवान भाष्यकर तत्व में मोक्षों में भूयात दृढ़ इच्छा और दृढ़ का अर्थ क्या कहते हैं अन्य इच्छा राहितम वहां भगवान भाष्यकर नहीं दे अर्थात महापुरुष लोग ऐसे उसका व्याख्यान देते हैं मोक्ष एकमात्र वही हमको इच्छा रहनी चाहिए अन्य इच्छा नहीं होना चाहिए मोक्षिक सत्या विषय सुरागम निर्मूल्य मोक्ष में इच्छा रहेगा तो विषय में राग नहीं होगा तो स्वतः छूट जाएगा आगे सं सर्व कर्म फिर आगे कर्म का सन्यास कर देगा कोई और इच्छा नहीं रहा कोई विषय के प्रति और फिर ये नित्य नैमित्तिक का काम्य कर्म ये सब के कोई आवश्यकता नहीं कर्म का सन्यास कर देगा आगे क्या करेगा कहते तो हैं संन्यस्य कुरिया इस प्रकार श्रुति वाक्य है संन्यास कर दिया था आगे श्रवण ही करना चाहिए वास्तविक श्रवण के लिए ही संन्यास किया जाता है अगर संन्यास हो गया और श्रवण नहीं किया उसके लिए कहते हैं तमर्थ से विवेकाय संयास है सारे कर्म का संन्यास करते हैं तोमर्थ का विवेक करने के लिए अगर वो नहीं करेगा श्रुत्या विधि अतः यश्मा त्यागी पति तो भवे श्रुति कहती है अगर इसको नहीं करेगा जो श्रवण का त्याग कर देगा वो पतितो भवे इसलिए कहा जाता है अगर श्रवण नहीं कर पा रहा है इसका अर्थ है कि तमस रजस अधिक होने से नहीं कर पाएगा उसके लिए कहा जाता है कि परिव्रजन करना है कहीं एक स्थान पर तीन दिन से अधिक नहीं रहना है तीन दिन तो ऐसे विधान लगा देते है और नहीं तो परिक्रमा करने के लिए कहा जाता है एक रात रुकना दूसरा रात भी वहां नहीं रुकना फिर चल देना इस प्रकार के अर्थात श्रवण में ही लगा रहना है और श्रवण के लिए ही ये संन्यास किया जाता है उससे क्या होगा कहते हैं सत श्रद्धा या यह श्रवणादि निष्ठो श्रद्धा होनी चाहिए सत श्रद्धा सत अर्थात सत में श्रद्धा वही परमात्मा प्राप्ति करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र में आचार्यों में श्रद्धा हो तो आगे क्या होगा कहते हैं रज स्वभाव स बुद्धे है धुनोती जो श्रवण अभी करेगा ये रजह स्वभाव बुद्धि का यह नाश करेगा हम श्रवण में लगे रहे आज ये वाक्य या रटना है वो सूत्र रटना है ये श्लोक रटना है ये सब करते हैं इसे उपासना हो जाती है और धीरे धीरे श्रवण में वैराग्य इत्यादि का विचार होने से चित्त विषय से भी हट जाता है फिर बुद्धि का रज स्वभाव विक्षेप इत्यादि चला जाएगा इस स्वाभाविक रूप से जाएगा हम अगर योग मार्ग में चलेंगे आपको खींचना पड़ेगा मन को विषय तो है विषय के प्रति जाता है हमको खींचना पड़ेगा यहाँ किंतु कहते हैं वो विषय का सत्ता को ही लोप कर देगा कहाँ जाएगा स्वतः रह जाएगा मतलब ये मार्ग वास्तविक थोड़ा अगर वासना कम है तो ये मार्ग सरल है अच्छा लगता है क्षीण दोष है सुमेधा कश्चित प्रतिपद्य क्षीण दोष है तो जैसा सुना उसको ज्ञान हो जाता है दुर्भिज्ञ होने पर भी कश्चिन न इति और किसी को ग्रहण होता भी नहीं ये होता है ऐसा दोनों प्रकार की हो सकता है ये परीक्षा करने के लिए आचार्य कह दिया कि यदि अगर आप मानते हो कि जानते हैं और दृष्टम च कहते हैं ये जो बात आप कहे यथाश्रोतम कोई जान लेता है कोई नहीं जान पाता है तो उसके लिए उदाहरण भी देते हैं दृष्टम च यश अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एक अमृतम एत अभयम एतद्रह्म सति कहा जाने पर ये प्रजापति के पास दोनों गए ये असुरराट असुरचन अर्देवराट इंद्र ये दोनों गए जा करके पहचे पहुँचने के बाद तो वो तो पहले कुछ नहीं बोले कह के रहो किस लिए आए क्या आए कुछ और पूछे नहीं कितने साल रहे बत्तीस वर्ष रहे और हम तो मतलब कहते ना 3.2 महीना रहने के लिए भी कठिन पड़ता है <laughs> वो बत्तीस वर्ष रहे तब तो फिर पूछे तो पूछे भाई किस लिए आए हो कहे के आपने नगड़ा बजा करके पहले एक एक घोषणा किए थे की इस प्रकार की आत्म तत्व तो है बीजरो बिमृतु विश्व इस प्रकार की है जो जान लेता है वो अमृत तो हो जाता है हम उस आत्म तत्व तो को जानने के लिए आए हैं और आगे प्रजापति ने ये वाक्य कह दिए यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ते अक्षिणी य ऐसो पुरुषो दृश्यते चक्षु में यह जो पुरुषो देखा जाता है ऐसा आत्मा उवाच उवाच का कर्ता कौन हो गया कौन कहा था ये बात प्रजापति ने कहा और ये जो पुरुष है, है ये तद अमृतम ये अमृत है ये अभय है यही ब्रह्म है इस प्रकार की कह दिया तो चक्षु में जो पुरुष दिखता है ये जागृत अवस्था में हम दूसरे के चक्षु में अपना कभी छाया देख लेते हैं तो वहाँ किन्तु यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्य तथा योगियों के द्वारा ये अनुभव होता है यहाँ जागृत अवस्था में योगियों के द्वारा ये अनुभव होता है ये पुरुष अभी कह दिया गया इति कह जाने पर प्राजापत्य पंडितो अपी प्राजापत्य में क्या सूत्र लग गया द्वितीय द्वितियादित प्रत्युत्तर पदार्थ्य अपत्य अर्थ में निय प्रत्यय हो गया प्रजापतिर अपत्य प्राजापत्य पंडितो पंडित अर्थात विचारवान भी है कौन कहते हैं असुरराड विरोचन असुरराड धातु से क्या प्रत्यय हो जाएगा कोई प्रत्यय असुरों का राजा विरोचन स्वभाव दोष बता बसाद मानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न स्वभाव दोष होने के लिए असुर है स्वभाव दोष रजोगुण आदि है अनुपपद्य मानम अपि विपरीतम अर्थम शरीर से ग्रहण कर लिया विपरीत अर्थ है ये शरीर आत्मा ग्रहण करना अनुपपद्य मानम विचार करने से कभी आत्मा शरीर नहीं माना जा सकता है फिर भी ग्रहण कर लिया और वो पंडित है अर्थात विचार सामर्थ्य भी उसमें था फिर भी मान लिया प्रतिपन्न टीका में क्षिणी शरीर प्रतिच्छाया दृश्यते दृश्य इति प्रसिद्धवत उपदेशा शरीरम आत्मा प्रतिपन्न अक्षिणी चक्षु में शरीर का प्रतीक्षाया छाया दिखती है प्रसिद्धवत उपदेश चक्षु में दिखता है तो इसलिए प्रजापति भी शब्द व्यवहार कर दिए कि जो चक्षुमे दिखता है प्रसिद्ध सभी लोग जानते है दूसरों का चक्षु अपना छाया ये दिखती है प्रसिद्ध पत उपदेश शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न कहते दूसरों का चक्षु में क्या दिखता है शरीर दिखता है ना छाया दिखता है छाया दिखता है तो प्रजापति ने कहे थे जो अक्षी में चक्षु में जो दिखता है वो आत्मा तो चक्षु में छाया दिखती है तो छाया को आत्मा लेना चाहिए था अब शरीर को क्यों आत्मा ले लिए तो इसलिए कहते हैं आगे छाया व्यभिचारी तो बुद्धवा विरोचन का इतना बुद्धि था कि छाया जो है वो आत्मा नहीं होगा क्यों कहते हैं कि वो अगर चक्षु बंद कर दिया अथवा आप अगर उसका चक्षु के सामने से हट गए तब छाया होगा क्या तो उतना बुद्धि विरोचन का है इसलिए छाया तो आत्मा नहीं होगा किंतु अगर वो चक्षु बंद कर लिया उसके सामने हम खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे हम है और अगर वो चक्षु खुला है किन्तु हम वहां से चले गए तो हम तो रहेंगे हम कह करके असरोट विरोचन शरीर को मानता है कहते हैं छाया और शरीर ये दोनों में अधिक नित्य कौन है शरीर, शरीर नित्य है इसलिए उतना बुद्धि लगा दिया विरोचन शरीर को आत्मा मान लिया उसको कहते हैं छाया व्यभिचारी तुम बुद्ध छाया व्यभिचारी है ये जान करके शरीर को मान लिया इसको दो नंबर टिप्पणी देखिये बड़े महाराजी दिए हैं अक्ष दृश्य छाया आत्मा इति उपदिष्टे प्रजापति तो कहे कि चक्षु में जो दिखता है वो आत्मा है तो चक्षु में दिखता है छाया वो आत्मा इस प्रकार की उपदेश होने पर शरीर आत्मत्व प्रतिपत्तो शरीर आत्मा है इस प्रकार के ज्ञान में हेतुम आह हेतु कहते हैं छाया या व्यभिचारी बुद्धवा छाया व्यभिचारी है इस प्रकार की विरोचन ने जान लिया अनुभूय माने अपनी आत्मनी अक्षि असन्निधाने छाया न अनुभूते आत्मा अनुभव होने पर भी आत्मा अर्थात मैं मैं में शरीर को मानता है तो मैं तो हूँ ऐसा मानता है किंतु चक्षु का संधान नहीं है उसने चक्षु बंद कर लिया अथवा हम वहां से दूर हट गया तब छाया न अनुभूते इसलिए है न अच्छा इति इति एवं तस्या इसलिए छाया तो तो हो गया किंतु नहीं हुआ तो इतना विचार कर लिया भाष्य में उक्ते प्रतिपन्नः यहाँ तक देख लेते है शरीर आत्मा इस प्रकार की वो प्रतिपन्न जान लिया फिर जान करके वहीं रुका नहीं वो चला गया जो लोग उनको भेजे थे कहते ना में सभी लोग पैसा इकट्ठा करके एक आदमी को तीर्थों में भेज देते हैं बोलते हैं वहां से थोड़ा जल ले आएगा और थोड़ा प्रसाद ले आएगा सभी को बांटा जाता है ये होता था पहले तो इसी प्रकार की भेजे थे अभी असुरराट ज्ञान प्राप्त करके चला गया अपना राज्य में जाकर के सबको कहा प्रजापति ने कहे सर रही आत्मा इसलिए इसको सजाओ और इसको स्वस्थ रखने के लिए उद्यम करो जो लोग इस प्रकार की मानते हैं वो सब सभ्यता को वैदिक सभ्यता में सभ्यता कहा जाता है अर्थात वो शरीर को ही आत्मा मान करके उसी के पीछे ही अपना सामर्थ्य को लगाते हैं आगे भाष्य में तथा तथाइंद्रदेवराट सकृद् दिवक् अप्रतिपद्यम स्वभावदोष क्षयपेक्ष चतुर्थे पर प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवा तथा जैसे विरोचन का हो गया शरीर को मान लिया देवराज इंद्र इंद्रो पहले बार जागृत अवस्था को लेकर यह ऐसो अक्षिणी पुरुष कह दिया गया अगे द्वि दो बार त्री ही तीन बार उक्त कह जाने पर भी अप्रत्यम अप्रतिपद्यमान उसका ज्ञान नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है मतलब कुछ तो ज्ञान हो जाता है किंतु विवेकी है वो विचार करता है कि ये बात तो ठीक नहीं होता है अर्थात तो हम जिसको जान लेता है आत्मा कह करके ये आत्मा नहीं हो सकता है शास्त्र का व्याख्यान के अनुसार उसको उतना अनुभव होता है कि मैं जिसको जानता हूं आत्मत्व तो न शास्त्र उसको नहीं कहता है तो विरोचन ये बात नहीं सोचा और आगे क्यों कहते हैं उसका दोष बाहुल्यात द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय चतुर्थ पर्याय में नहीं तृतीय पर्याय में नहीं जान पाया अप्रतिपद्य मान किंतु फिर आगे कैसा जान लिया कहते स्वभाव दोष क्षय अपेक्ष अर्थात चित्त में जो दोष है वो दोष क्षय होने पर चतुर्थे पर्याय चतुर्थ पर्याय में जान लिया किसको कहते हैं प्रथम उत्तम एवं जो प्रथम पर्याय में कहा गया था उसी को ही जान लिया ब्रह्म प्रतिपन्नवान उसी ब्रह्म को ये जानते टीका में यह अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति बार उक्तम तीन नंबर टिप्पणी अक्षिणी पुरुषो द्रष्टा योगी भी दृश्यते इति अर्थ योगियों के द्वारा ही चक्षु में ये अनुभव होता है आत्मा का अनुभव होता है चक्षु में अनुभव होता है इस प्रकार कह देते हैं और द्वितीय बार में या स्वप्ने मही ही में होना चाहिए पुराना पुस्तक में ही में ह्रस्वता स्वप्ने महियमान चरती इतनी द्वितीयन उत्तम स्वप्न में जो महिमान महिमान्वित होकर के पूज्य मान इत्यादि स्वप्न में मैं दृष्टा जो है उसको कहा गया और समस्तः संप्रसन्नः इति तदुता अपि तृतीय पर्याय में प्रजापति ने कहे त्रेतुपीव सुप्त सम्य प्रसन्न विक्षेप नहीं है हेत प्रसन्नता सम्यक प्रसन्न त्रिक्त अपि तृतीय बार कह जाने पर भी उत्तम अभी आत्मान अप्रतिपद्य मान पुराना पुस्तक में आत्मान मा प्रतिपद्य मान वहा म मा होना चाहिए नया में तो ठीक होगा आत्मन अतिपद्य मान इंद्र ब्रह्मचर्य अधर्मादि दोष क्षम अपेक्ष चतुर्थे पर यहाँ तक तीन बार कह जाने पर भी अप्रतिपद्यमान कर्तरी सान नहीं जान पाने वाला इंद्र आगे अधर्मादि ब्रह्मचर्य अधर्मादिम अप्रचर्य इत्यादि के द्वारा ब्रह्मचर्य अर्थात वेद अध्ययन व्रत जो सब गुरुकुलों में रह करके विद्या अध्ययन के लिए जो किया जाता है आ, वो सब के द्वारा अधर्मादि दोस क्षम विद्या तो अध्ययन करते रहे सब व्रत के साथ अधर्मादि दोष का क्षय हो जाता है अधर्म यही अर्थात तमस रजस का हेतु है, है। ये सब धीरे धीरे क्षय हो जाता है अपेक्ष इसके अपेक्षा करके चतुर्थे पर चतुर्थ पर्याय में उत्तर दिए ऐसा संप्रसाद अस्मात्रात समुत्था परम ज्योतिर उपसपद्य सद सम लक्षित जीव वो जीव अस्मत शरीरात समुथा शरीर से अपना तादात्म्य हटा करके अर्थात मैं इसे भिन्न हूँ इस प्रकार निश्चय करके परम ज्योतिर उपस्य स्वयन रूपेण अभिनप्य इस प्रकार की मंत्र है परम ज्योतिर उपसपद्य स्वयन रूपेण अभिनप्यते वास्तविक वहा कहते हैं स्वयन रूपेण अभिनप्य परम ज्योतिर उपसपद्य अपना स्वरूप का अनुभव करके ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य अनुभव कर लेता है पहले तुम पदार्थ का शोधन होता है इसलिए स्वरूपेण अभिनिस्प्य तोम पदार्थ का शोधन करके आगे फिर परम ज्योतिर् रूप अर्थात तत्पदार्थ का शोधन करके ऐक्य ज्ञान कर लेता है इति अत्र प्रथम पर्यायोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान इत्यर्थ जो प्रथम पर्याय में कहा गया था उसी को ही चतुर्थ पर्याय में जान लिया प्रति बार वही बात ही वो कह रहे हैं तो वही ब्रह्म का ही कथन किया जा रहा है किंतु अलग अलग अवस्था जागृत स्वप्न सुसुति ये सब अवस्था विशिष्ट करके ब्रह्म को कहा जाता था अंतिम में शुद्ध ब्रह्म का ये कथन हुआ और वो ग्रहण भी कर लिया तब जब दो सीण होता है बात ग्रहण हो जाता है आज यहाँ तक ओम ओ सनो मित्र सं इंद्र बृहस्पति